शो ठॉक गुरु प्रताप की संगति नंबर सेवन राम रूप को सोलखे जो जना परमा प्रवी सो जना परमा प्रवीण लोक अरुद बखण सतसंगति में भाव भक्ति परमा नंद जा सकल विषय को त्याग बहुरी पर पावे पावे के केवयापे पुआ पुमिया पूछी पावे भीखा सबते ही रहे चरण लवलिन राम रूप को जोल खे सो जन परम प्रवीण सो जन परम प्रवीण लोक अरूबेद बखानी <laughs> मन कर्म बचन के राम भजे सो धन्य राम भजे सो ध धन्य बपू मंगलकार अनुराग परम पद को अधिकारी काम क्रोध मदलोभमो कि लहरी नायावे परमातम चैतन्य रूप में दृष्टि मावे मन क्रम वचन विचारिक व्यापक पूरण ब्रह्म है भीखारहणी हन्य व्यापक पूरण ब्रह्म है भीखा रहणी अन्य मन क्रम वचन विचार के राम भजे सू ध धनी शो भाग जो हरी भजे तासम तु ले नोता तासम तु ले नो निज हरी को दासा रहे चरण लोलिन राम को सेवक खासा सेवक सेवा का भाव भक्ति पर धनी स्वभा जो हरि भजे सेवा को फल जोग है भाव बसे भगवान केवड़ पूरण ब्रह्म है भीखा हे कन धन्य स्वभाग जो हरी भजो तासम तुलन ले गुरु प्रताप साध की संगति सत्य को पाना एक उलट बांसी है एक विरोधाभास है सत्य को पाना तर्कातीत है सारे गणित सारे हिसाब किताब से उल्टा है और सबसे आधारभूत जो उलट बांसी है वही है सत्य प्रयास से नहीं मिलता और बिना प्रयास भी नहीं मिलता जो प्रयास करते ही नहीं उन्हें तो मिलेगा ही नहीं और जो प्रयास मात्र ही करते हैं उन्हें भी नहीं मिलेगा साधारण तर्क का नियम ऐसा नहीं साधारण गणित की व्यवस्था ऐसी नहीं साधारण तर्क सोचता है विचारता है या तो प्रयास से मिलेगा या अप्रयास से मिलेगा लेकिन सत्य एक उलटबांसी, प्रयास से नहीं मिलता बिना प्रयास से भी नहीं मिलता फिर सत्य कैसे मिलता है प्रयास तो चाहिए ही चाहिए अथक प्रयास चाहिए समग्र प्रयास चाहिए लेकिन उतने से काम ना होगा प्रयास के साथ साथ प्रार्थना भी चाहिए तब काम होगा तब सोने में सुगंध आ जाएगी प्रयास हो पूरा तो तर्क कहेगा अब प्रार्थना की क्या जरूरत जब हम 100 प्रतिशत प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास का फल मिलना चाहिए लेकिन प्रयास अकेला हो तो अहंकार से छुटकारा नहीं होता प्रयास अकेला हो तो अहंकार और मजबूत होता है अस्मिता और सघन होती है कर्ता और भी जड़ जमा लेता है और जब तक अहंकार है तब तक सत्य की उपलब्धि नहीं जब तक अहंकार है तब तक परमात्मा की प्रतीति नहीं जब तक अहंकार है तब तक स्वयं का साक्षात्कार नहीं और प्रयास से अहंकार नहीं जाएगा प्रयास से तो अहंकार और बढ़ेगा कोई भी प्रयास करो धन कमाओगे तो धनी का अहंकार हो जाएगा और त्याग करोगे तो त्यागी का अहंकार हो जाएगा ज्ञान अर्जित करोगे तो ज्ञानी का अहंकार और ध्यान में उतरोगे तो ध्यानी का अहंकार कृत्य से अहंकार का छुटकारा नहीं अहंकार पीछा करेगा ही तुम जो भी करोगे उसी में से निकल निकल आएगा नए नए रूप लेगा नई अभिव्यक्तियां लेगा नए नए ढंग की पहचान में भी ना आए तुम चेष्टा करके विनीत हो जाओगे तो तुम्हारी विनम्रता में अहंकार खड़ा होगा तुम्हारे भीतर उद्घोषणा होने लगेगी मुझसे विनम्र और कोई भी नहीं देखो मुझसे विनम्र और कोई भी नहीं तुम्हारी विनम्रता भी अहंकार का ही आभूषण बनकर रह जाएगी उसकी ही दासी इसलिए प्रयास पूरा हो तो भी उपलब्धि नहीं होगी अहंकार से कैसे छुटकारा होगा अहंकार प्रार्थना में गलता है जैसे सूरज के उगते ही बर्फ गलने लगती है। जैसे सूरज के उगते ही और उसकी बूंदें उड़ने लगती ऐसे ही प्रार्थना के जगते ही अहंकार शून्य होने लगता है प्रार्थना प्रसाद है प्रयास तुम्हारा तुमसे ऊपर कैसे ले जाएगा तुम्हारा प्रयास तुम्हें ही तुमसे ऊपर कैसे ले जाएगा यह तो अपने ही जूतों के बंधों को पकड़ के अपने को उठाने की कोशिश होगी नहीं सहारा मांगना होगा पार का सहारा मांगना होगा परमात्मा को पुकारना होगा उसका हाथ तलाश ना होगा वह उठाएगा तो उठ ना हो पाएगा वह जगाएगा तो जगना हो पाएगा लेकिन उस तक पुकार उसकी ही पहुंचती है जिसने अपनी तरफ से जो भी किया जा सकता था कर लिया काहिलों की सुस्तों की अकर्मण्यों की प्रार्थना उस तक नहीं पहुंचती अकर्मण्य की प्रार्थना में प्राण ही नहीं होते अकर्मण्य की प्रार्थना तो लाश है उसमें से बदबू उठती सुगंध नहीं आलसी की प्रार्थना का क्या अर्थ सिर्फ आलस्य को छुपाने के लिए उपाय है आलसी की प्रार्थना तो अपने आलस्य को ढांकने का ढंग है प्रार्थना तो उसी की जिसने अपने को पूरा दांव पर लगाया प्रार्थना तो उसी की जिसने जो भी किया जा सकता था किया कुछ भी अनकिया किया न छोड़ा वह प्रार्थना का अधिकारी उसकी प्रार्थना में प्राण होंगे उसकी प्रार्थना में पंख होंगे उसकी प्रार्थना उड़ेगी अनंत तक प्रार्थना का क्या अर्थ होता है प्रार्थना का अर्थ होता है कि मैं जो कर सकता था कर चुका अब असहाय हूं मैं जो कर सकता था कर चुका अब बेबस हूं अब तुम्हें पुकारता हूं अब तुम कुछ करो प्रार्थना का अर्थ है मेरे किए से किनारे तक आ गया लेकिन तुम हाथ बढ़ाओ तो किनारे से उठू अन्यथा मझधार में ही लोग नहीं डूबते किनारों पे भी लोग डूब जाते अक्सर किनारों पर डूब जाते मजदारों से तो बच जाते हैं क्योंकि मजदारों में तो सावधान रहते सचेत रहते होश भरे रहते किनारे पे आते आते बेहोश हो जाते सोचते अब तो आ ही गए अब तो आ ही गए अब क्या चिंता निश्चिंत होने लगते उसी निश्चिंतता में खतरा है किनारे पे आते आते भरोसा होने लगता है कि अब तो पहुंच ही गए अब क्या पुकारना है? मैंने सुना एक नाव डूबी डूबी हो रही थी लोग घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे थे परमात्मा से सिवाय उसके कोई उपाय सूझता नहीं था तूफान जोर का था आंधी भयंकर थी लहरें आकाश छूने की चेष्टा कर रही थी नाव छोटी थी डमाडोल थी पानी भीतर आ रहा था उलीच रहे थे लेकिन कोई आशा न किनारा बहुत दूर किनारे का कोई पता ना चलता था सारे लोग तो प्रार्थना कर रहे थे लेकिन एक मुसलमान फकीर चुपचाप बैठा था लोगों को उस पर बहुत नाराजगी आई लोगों ने कहा कि तुम फकीर हो तुम्हें तो हमसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए और तुम चुप बैठे हो हम सबका जीवन संकट में है तुमसे इतना भी नहीं होता कि प्रार्थना करो और हो सकता है हमारी प्रार्थना ना पहुंचे क्योंकि हमने तो कभी प्रार्थना की ही नहीं पहले तुम्हारी पहुंचे तुम जिंदगी भर प्रार्थना में डूबे रहे हो और आज तुम्हें क्या हुआ है रोज हम तुम्हें देखते थे प्रार्थना करते सुबह दोपहर सांझ मुसलमान फकीर पांच दफा नमाज पढ़ता था आज तुम्हें क्या हुआ है आज तुम क्यों किम कर्तव्य विमूल मालूम होते हुँ? लेकिन फकीर हंसता रहा नहीं की प्रार्थना और तभी जोर से चिल्लाया कि रुको क्योंकि लोग प्रार्थना कर रहे थे कोई कह रहा था कि जाके मैं हजार रुपए दान करूंगा कोई कहता था कि मंदिर को दे दूंगा कोई कहता था मस्जिद को दे दूंगा कोई कहता था चर्च को दान कर दूंगा कोई कह रहा था कि सन्यास ले लूंगा सब छोड़ के बीच में फकीर एकदम से चिल्लाया कि समलो इस तरह की बात ना करो किनारा दिखाई पड़ रहा है किनारा करीब आ गया था तूफान की लहरें नाव को तेजी से किनारे की तरफ ले आईं थी बस सारी प्रार्थनाएं वहीं समाप्त हो गईं अधूरी प्रार्थनाओं में लोग उठ गए अपना सामान बांधने लगे भूल ही गए प्रार्थना और परमात्मा तब फकीर प्रार्थना करने बैठा लोग हंसने लगे उन्होंने कहा तुम भी एक पागल मालूम होते हो अब क्या प्रार्थना कर रहे हो अब तो किनारा करीब आ गया उस फकीर ने कहा कि मैंने सदगुरुओं से सुना है नावे मझधार में नहीं डूबती किनारों पर डूबती मैंने सदगुरुओं से सुना है कि मझधार में तो लोग सचेष्ट होते सावधान होते किनारों पर आके बेहोश हो जाते मैंने सदगुरुओं से सुना है कि मजधार में तो लोग प्रार्थना करते हैं परमात्मा को पुकारते हैं किनारा करीब देखते ही परमात्मा को भूल जाते फिर कौन फिक्र करता है? जब किनारा ही करीब आ गया तो कौन परमात्मा की फिक्र करता है चालबास तो ऐसे हैं बेईमान तो ऐसे हैं कि जिनका हिसाब नहीं मैंने सुना है कि मुला नसरुद्दीन बहुत धन कमा के लौटता था और नाव डूबने लगी हालत ऐसी आ गई आखिरी हालत आ गई अब डूबी तब डूबी अब ज्यादा देर नहीं जब तक भरोसा था तब तक उसने हिम्मत रखी जब देखा कि अब डूबी ही तो उसने कहा कि सुनो परमात्मा से कह रहा है कि मेरी जो सात लाख की कोठी है, वो दान कर दूंगा उस कोठी से उसे बड़ा मोह था वैसी कोठी नहीं थी दूर दूर तक दूर दूर तक उसकी ख्याति थी बहुत बार लोगों ने दाम देने चाहे थे सम्राटों ने कोठी मांगी थी उसने नहीं दी थी वही उसका एकमात्र लगाव था जिंदगी में उसने कहा कोठी भी दे दूंगा अब जब जिंदगी ही खतरे में तो तू कोठी ले लेना दान कर दूंगा कोठी को गरीबों में कोठी बेच के बांट दूंगा सारा पैसा संयोग की बात नाव बच गई अब तुम मुल्ला का संकट समझ सकते हो और लोगों ने भी सुन ली थी प्रार्थना वो कहने लगे मुल्ला अब मुला ने कहा घबराओ मत जिस बुद्धि से प्रार्थना निकली है उसी बुद्धि से कोई तरकीब भी निकलेगी परमात्मा इतनी आसानी से मुझे लूट नहीं सकता अब किनारा आ गया है। अब देख लेंगे और दूसरे दिन उसने जाके गांव में डूडी पिटवा दी कि कोठी नीलाम हो रही दूर दूर से लोग खरीदार आए बड़ी भीड़ लग गई राजे आए महाराजे आए उसकी कोठी वैसी थी और सब चकित हुए उसने कोठी के सामने ही संगमरमर के खंे से एक बिल्ली बांध रखी थी लोगों ने पूछा ये बिल्ली कैसी बांधी किस लिए बांधी उसने कहा ठहरो पहले सुनो बिल्ली के दाम सात लाख रुपया कोठी का दाम एक रुपया मगर दोनों साथ बिकेंगी लोगों ने कहा पागल हो गए बिल्ली के दाम सात लाख आवारा बिल्ली यही मोहल्ले की बिल्ली पकड़ ली तुम्हारी भी नहीं तुम्हारे बाप की भी नहीं यही मोहल्ले में आवारा घूमती रही इसके दाम सात लाख और कोठी का दाम एक रुपया मुला तुम इस चिंता में ना पड़ो ये दोनों साथ बिकेंगी लोगों ने कहा क्या प्रयोजन कोठी के दाम तो साथ क्या अगर नो भी मांगे तो हम देने को राजी बिक गई कोठी एक रुपये में और सात लाख में बिल्ली, सात लाख मुल्ला ने तिजोड़ी में रखे एक रुपया गरीबों में बांट दिया। वो जो मजदार में बच भी जाएगा किनारे पे आके फिर बेईमान हो जाएगा क्योंकि प्रार्थना उसका हिसाब थी गणित थी प्रार्थना उसका प्राण नहीं था प्रार्थना सिर्फ बचाव का एक उपाय था एक शस्त्र था एक साधना नहीं थी एक सुरक्षा थी समर्पण नहीं था तुम्हारा प्रयास हो सकता है तुम्हें किनारे तक ले आए लेकिन किनारे के ऊपर कौन तुम्हें तो खींचेगा वे हाथ तो सिर्फ प्रार्थना के द्वारा ही तुम तक आ सकते प्रार्थना सेतु है मनुष्य और परमात्मा के बीच प्रार्थना ही मनुष्य को परमात्मा से जोड़ती प्रयास नहीं और प्रार्थना क्यों जोड़ती क्योंकि प्रार्थना पूर्ण हृदय खुल जाता जैसे कमल खिलता है सुबह और सूरज की किरण उसमें नाचती हुई उसके अंतस्तल तक चली जाती ऐसी प्रार्थना में प्राण खुलते प्राण का कमल खुलता है और परमात्मा नास्ता हुआ प्रवेश कर जाता है प्रार्थना में प्रसाद की वर्षा होती मगर प्रार्थना कहां सीखोगे प्रयास तो तुम जानते हो यही प्रयास जो तुमने जिंदगी में धन कमाने के लिए किया है यही प्रयास काम आ जाएगा यही दौड़ धूप, यही चिंता विचार यही श्रम काम आ जाएगा सिर्फ दिशा बदलेगी जो धन की तरफ लगी थी चेष्टा ध्यान की तरफ लग जाएगी जो पद की तरफ लगा था प्रन वो परमात्मा की तरफ लग जाएगा जो हट संसार को जीतने के लिए था वही आत्म विजय के लिए संलग्न हो जाएगा तुम प्रयास तो जानते हो क्योंकि प्रयास का अभ्यास संसार में सभी कर रहे हैं थोड़ा या ज्यादा कम या ज्यादा मात्रा के भेद होंगे लेकिन प्रयास से तो सभी परिचित प्रार्थना कहां सीखोगे प्रार्थना तो संक्रामक होती प्रार्थना तो केवल उनके पास बैठ के ही हो सकती है जिन्होंने प्रार्थना जानी हो प्रार्थना तो एक अपूर्व शब्दातीत तरंग है मस्तों के पास बैठोगे तो मस्त हो जाओगे उदास लोगों के पास बैठोगे तो उदास हो जाओगे रोतों के पास बैठोगे तो रोने लगोगे आज नहीं कल कल नहीं परसों कब तक अपने को बचाओगे प्रार्थना भी ऐसे ही सीखी जाती गुरु प्रताप साध की संगति गुरु का अर्थ है जिसने पा लिया जिसने अंधकार तोड़ दिया अपना जिसके भीतर रोशनी उतर आई जिसकी वीणा बज उठी उसके पास बैठोगे तो उसकी बजती वीणा तुम्हारी सोई वीणा के तारों को भी झंकृत करेगी संगीतज्ञ कहते हैं कि अगर एक ही कक्ष में वीणावादक वीणा बजाए और दूसरी वीणा को कोने में रख दिया जाए तो वीणावादक जब अपनी वीणा को समग्रता से छेड़ेगा तो कोने में रखी वीणा के तार भी कपने लगते उनसे भी स्वर उठने लगता है क्योंकि तरंगें पूरे कक्ष को भर देती और जब एक वीणा जग उठती है तो दूसरी वीणा भी कैसे सोई रह सकती सोए हुए आदमी को कोई दूसरा सोया हुआ आदमी नहीं जगा सकता या कि तुम सोचते हो जगा सकता है सोए हुए आदमी को कोई जागा हुआ ही जगा सकता है क्योंकि जागा हुआ हिला सकता है क्योंकि जागा हुआ पुकार दे सकता है क्योंकि जागा हुआ लाके ठंडा पानी तुम्हारी आंखों पर डाल सकता है क्योंकि जागा हुआ कोई ना कोई इंजाम कर सकता है बिस्तर से खींच के तुमको बाहर कर सकता है तुम्हारा कंबल छीन सकता है जागा हुआ कुछ कर सकता है लेकिन जो खुद ही सोया है वो क्या करेगा शायद सोए हुए आदमी की मनोदशा सोए हुए आदमी के आसपास की तरंग तुम अपने आप जग रहे होते तो भी ना जगने दे क्योंकि सोया हुआ आदमी भी अपने पास एक विद्युत क्षेत्र निर्मित करता है तुमने कभी ख्याल किया तुम्हारे पड़ोस में बैठा हुआ एक आदमी जमाई लेने लगे तुम्हें जमाई आने लगती तुमने शायद ध्यान नहीं दिया होगा पास में बैठा एक आदमी सोने लगे बस तुम्हें नींद आने लगती हर व्यक्ति अपने आसपास एक ऊर्जा क्षेत्र निर्मित करता है जो उसके भीतर होता है वो उसके बाहर तरंगित होता है एक दुकानदार फलों का बेचने वाला है, एक लोमड़ी को पाल रखा था लोमड़ी बड़ी चालवाज होशियार जानवर है जानवरों में राजनीतिक जानवर है उसने लोमड़ी पाल रखी थी दुकान की देखरेख के लिए और लोमड़ी बड़ी होशियार हो गई थी अगर कभी दुकानदार भोजन के लिए जाता लोमड़ी से कह जाता बैठ और गौर रखना ध्यान रखना कोई कोई चीज ना चुरा ले कोई अंदर ना आए शोरगुल मचा देना मैं आ जाऊंगा मुल्ला रास्ते से गुजर रहा था उसने सुना दुकानदार लोमड़ी से कह रहा है कि बैठ यहां मेरी जगह और देख और सावधान रख रहना कोई भी व्यक्ति किसी तरह कारगुजारी करे तुझे शक हो तो आवाज कर देना किसी भी तरह का कृत्य कोई आदमी यहां दुकान के आसपास करे तो तू सावधान रहना मुल्ला ने सुना दुकानदार तो भीतर भोजन करने चला गया मुल्ला ने देखे अंगूरों के गुच्छे अनार नाशातियां सेव उसकी लार टपकने लगी लेकिन वो लोमड़ी सामने बैठी थी बिल्कुल सजग बिल्कुल योगस्थ ध्यानस्थ वो बिल्कुल देख रही थी वो मुल्ला को भी बहुत गौर से देखने लगी मुल्ला ने मालूम क्या किया मुल्ला उस लोमड़ी के सामने ही बैठ गया सड़क पर आंखें बंद कर लिया और झपकी खाने लगा थोड़ी देर में लोमड़ी सो गई तब उसने अंगूर फटकार दिए जब दुकानदार आया उसने देखा अंगूर नदारत उसने लोमड़ी से पूछा अंगूर कहा गए उसने कहा कि मेरे देखे तो यहां कोई आया नहीं दुकानदार ने कहा लेकिन कोई जरूर आया होगा तूने किसी को यहां देखा था उसने कहा एक आदमी को मैंने चलते देखा था उसने कुछ किया था लोमड़िन का उसने कुछ भी नहीं किया करता तो मैं आवाज कर देती उस आदमी ने तो कुछ नहीं किया वो तो बैठ के सो गया हां उसके सोने से एक झंझट हुई उसको सोते देख के वो घुर्राने लगा मुझे भी नींद आ गई उस दुकानदार ने कहा आगे से ख्याल रख सोना भी एक कृत्य है एक क्रिया है आगे से अगर इस तरह कोई आदमी हरकत करे सोने की यहां तेरे सामने तो बिल्कुल सावधान हो जाना तब तो समझ लेना कि कोई बहुत चालबाज आदमी तेरे से भी ज्यादा चालबाज आदमी सोए हुए आदमियों को देख के तुम्हें नींद आने लगे ये स्वाभाविक है क्योंकि सोया हुआ आदमी अपने आसपास एक विद्युत मंडल पैदा करता है जिसमें नींद आती जमाई लेते आदमी के पास बैठा हुआ दूसरा आदमी जमाई लेने लगता है ठीक ऐसा ही जागरण के तल पर भी होता है अगर कोई जागा हुआ आदमी सोए हुए आदमी के पास बैठ जाए कुछ भी ना करे आवाज भी ना दे कभी तुम्हें कोशिश करना है छोटा सा प्रयोग करना तुम चकित होगे तुम्हारी पत्नी सोई हो पति सोया हो बेटा सोया हो उसके पास सिर्फ बैठ जाना बहुत जागरूक होके जितने जागरूक हो सको जितनी सजगता ला सको प्राणपण से सारी शक्ति लगा के सिर्फ जागे हुए उसके पास बैठ जाना तुम चकित हो जाओगे क्षण भी नहीं बीते कि वहां खोल देगा यह जाने माने प्रयोग है उसके भीतर कुछ हो जाएगा तुम्हारा जागरण उस पर संघात करेगा उस पर चोट करेगा वो करवट लेने लगेगा उसकी नींद टूटने लगेगी गुरु प्रताप ऐसे ही परम रूप से जो जागृत है उनके पास बैठने से प्रसाद की वर्षा होती उनके प्रताप से उनके आभा मंडल से उनसे विकीर्ण होती किरणों से तुम्हारी नींद टूटने लगती गुरु प्रताप साधु की संगति और दीवानों के साथ उठना बैठना साधुओं के साथ उठना बैठना क्योंकि हम जिंदगी में वही करते हैं हम जिंदगी में वही हो जाते जिन तरंगों को हम अपने भीतर आत्मसात करते तुमने कहावत सुनी होगी आदमी वही हो जाता है जो भोजन करता है लेकिन तुम कहावत का अर्थ शायद ही समझे हो कहावत का अर्थ तो साफ मालूम होता है लेकिन ऐसी कहावतें कई अर्थ रखती ऊपरी अर्थ तुम्हारी समझ में आता आदमी वही हो जाता है जैसा भोजन करता है तुम सोचते हो तो फिर साकाहार करना चाहिए मांसाहार करोगे जंगली जानवरों को खाओगे तो जंगली जानवर हो जाओगे तुमने फिर दूसरी बात सोची साकाहार करोगे तो साक सब्जी हो जाओगे वो शाकाहारी कभी नहीं कहते शाकाहारी जैन मुनि लोगों को समझाते कभी मांसाहार नहीं करना नहीं तो जंगली जानवरों जैसे हो जाओ समझ गए ठीक और शाकाहार करोगे फिर और बदतर हालत हो जाएगी झाड़ झाड़ हो गए पत्ते इत्यादि निकलने लगे फूल फल लगने लगे और एक झिझट हो जाएगी जानवर तो कम से कम विकसित अवस्था है पौधों से तो विकसित अवस्था है भोजन तुम जो करोगे वैसे ही हो जाओगे इसका ऐसा अर्थ नहीं है जैसा लोग करते नहीं तो आदमी दूध पिए तो दूध हो जाए और फिर मुरारजी देसाई का क्या हो जीवन जल पियो जीवन जल होगा नहीं ये ऊपरी अर्थ काम नहीं आएगा भोजन का बहुत गहरा अर्थ है भोजन का आहार का अर्थ होता है हम जिन तरंगों को अपने भीतर आत्मसात करते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। आहार से मतलब है सूक्ष्म आहार जो संगीत को पिएगा उसके भीतर कुछ संगीतपूर्ण होने ही वाला है हो ही जाएगा अगर जो संगीत को पीता है बहुत संगीत में जीता है बहुत वीणा बजाता है बांसुरी सुनता है सितार में डूबता है इसकी जिंदगी में फर्क होने शुरू हो जाएंगे, इसकी जिंदगी में संगीत की छाप आनी शुरू हो जाएगी इसके व्यवहार में संगीत आने लगेगा इसके उठने बैठने में संगीत छाने लगेगा यह बोलेगा तो संगीत होगा यह चुप रहेगा तो संगीत होगा जो पूजा में प्रार्थना में अर्चना में लीन होगा स्वभाव उसके भीतर कुछ पूजा की धूप जैसी सुगंध उठने लगेगी उसके भीतर मंदिर का दिया जलने लगेगा आहार से मतलब इतना ही नहीं है कि तुम जो मुंह से लेते हो आहार से अर्थ है कि तुम जो आत्मा से ग्रहण करते हो जो गालियां सुनेगा उन लोगों के पास बैठेगा जहां गाली गलौज दिए जा रहे हैं क्या तुम सोचते हो उसके जीवन में संगीत और काव्य पैदा हो जाएगा गालियां ही पैदा होंगी बबूलों से दोस्ती करोगे बबूल हो जाओगे दोस्ती ही करनी हो तो कमलों से करना क्योंकि हम जिनके साथ होते हैं वैसे हो जाते हैं और आहार बड़ी चीज है भोजन तो बहुत छुद्र है बात रात पूरे चांद के नीचे बैठकर देखा कभी टकटगी लगा के आकाश में पूर्णिमा के चांद को देखा कुछ तुम्हारे भीतर भी आंदोलित होने लगता है वैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य सबसे पहले समुद्र में ही पैदा हुआ पहला रूप जीवन का मछली हिंदुओं की बात ठीक मालूम होती है कि परमात्मा का पहला अवतार मत्स्य अवतार मछली का अवतार वैज्ञानिक विकासवाद भी इसे स्वीकार करता है और उसके आधार अब भी मनुष्य के शरीर में जल का अनुपात 80 प्रतिशत है 80 प्रतिशत तो तुम जल हो और तुम्हारे भीतर जो 80 प्रतिशत जल है उसमें वही रासायनिक द्रव्य हैं जो सागर के जल में उतना ही नमक उतने ही रासायनिक द्रव्य ठीक उतने ही तुम्हारे भीतर साधारण जल नहीं है ठीक समुद्र का जल है मां के पेट में भी बच्चा जब पैदा होता है तो मां के पेट में समुद्र के जल जैसी अवस्था होती छोटा सा कुंड बन जाता समुद्र के जल का उसी में बच्चा तैरता है फिर से यात्रा शुरू होती पहले मछली की तरह अगर बच्चे का तुम विकास देखो नौ महीने का तो तुम मछली से बंदर तक का विकास देखोगे इसलिए जब स्त्रियां गर्भवती होती हैं तो नमक ज्यादा खाने लगती नमकीन चीजें उन्हें अच्छी लगने लगती क्योंकि पेट में नमक की बहुत जरूरत पड़ जाती वो जो बच्चा है उसके लिए नमक से भरा हुआ कुंड चाहिए उसमें ही तैरेगा उसी में ही बड़ा होगा पूर्णिमा का चांद जब होता है तो तुमने सागर में उत्तंग लहरें उठती देखी और तुम भी तो अस्सी प्रतिशत सागर का जल हो पूरे चांद को देखकर तुम्हारे भीतर भी तरंगें उठती होंगी उठती यह जानकर तुम हैरान हो कि सर्वाधिक लोग पागल पूर्णिमा की रात्रि को होते सर्वाधिक लोग बुद्धत्व को भी उपलब्ध पूर्णिमा की रात्रि को होते गिरना भी पूर्णिमा की रात्रि चढ़ना भी पूर्णिमा की रात्रि बुद्ध के जीवन में तो बड़ा प्यारा उल्लेख है कि वो पूर्णिमा के दिन ही पैदा हुए पूर्णिमा के दिन ही बुद्धत्व को उपलब्ध हुए पूर्णिमा के दिन ही उनकी मृत्यु हुई इस दुनिया में बुद्धत्व को जितने लोग उपलब्ध हुए उनमें से अधिक लोग पूर्णिमा के दिन हुए पूर्णिमा की रात बड़ी अद्भुत है और पागल भी लोग पूर्णिमा की रात्रि ही होते हैं दुनिया में हत्याएं भी पूर्णिमा की रात सबसे ज्यादा होती हैं और आत्महत्याएं भी सबसे ज्यादा होती सारी दुनिया की भाषाओं में पागलों के लिए कोई ना कोई शब्द है जिनका चांद से संबंध है हिंदी में भी हम पागल को चांद मारा कहते अंग्रेजी में लूनाटिक कहते लूनाटिक का मतलब भी चांद मारा अगर चांद का इतना प्रभाव होता है इतने दूर चांद का इतना प्रभाव होता है कि किसी को पागल कर दे कि किसी को बुद्धत्व को पहुंचा दे कि किसी की आत्महत्या हो जाए कि कोई हत्या कर दे और ऐसा आदमी तो बहुत मुश्किल है खोजना जो चांद से बिल्कुल प्रभावित ना होता हो असंभव है किसी ने किसी रूप में चांद प्रभावित करता है तो क्या उन लोगों की हम बात करें जिनके भीतर का चांद प्रकट हो गया हो जिनके भीतर की बदलियां कट गई हो जिनके भीतर पूर्णिमा हो गई हो जो भीतर पूर्ण हो गए हो जिन्होंने चैतन्य की पूर्णता को पा लिया हो वे ही सदगुरु उनके प्रताप से प्रार्थना का जन्म होता है और उनके आसपास जो जमात इकट्ठी हो जाती दीवानों की पियकड़ों की मस्तों की उनको ही साधु कहा है साधुओं की संगति हो और गुरु का प्रताप हो तो तुम्हारे सारे प्रयास सार्थक हो जाएंगे क्योंकि फिर प्रयास धन प्रार्थना तुम्हारे भीतर प्रार्थना की धुन बजने लगेगी और जब प्रयास धन प्रार्थना तो फिर कोई बाधा न रहे प्रयास धन प्रार्थना बराबर परमात्मा ऐसा समीकरण गुरु प्रताप साधु की संगति संगीत की ध्वनि वायु में जैसे मचलती या पिछले पहर रात अमृत में ढलती यो ध्यान में यौवन के थिरकता है रूप जो स्वप्न की परछाई नयन में चलती जो सोम सरोवर में हृदय हंस का स्नान जो चांदनी लहरों में बांसुरी की तान मुग्धा के मृदुल अदरों पे य्यों साधु की बात जो उस धुले फूल की पावन मुस्कान सदगुरुओं के पास क्या घटता है शब्दों में कहना कठिन है संगीत की ध्वनि वायु में जैसे मचल थी लेकिन कुछ इशारे किए जा सकते हैं। सदगुरु की संगति में कुछ घटता है कुछ संगीत संगीत की ध्वनि वायु में जैसे मचल थी अब संगीत की कोई परिभाषा नहीं हो पाई अभी तक कभी हो भी नहीं पाएगी संगीत को भाषा में अनुवादित करने का भी कोई उपाय नहीं और संगीत में कोई अर्थ होता है ऐसा कहना भी ठीक नहीं संगीत में कुछ अर्थ नहीं होता अभिप्राय तो बहुत होता है अर्थ बिल्कुल नहीं होता आनंद तो बहुत फलित होता है लेकिन कोई तुमसे पूछे कि क्या ठीक ठीक बोलो शब्दों में बांधो तो बस तुम तो एकदम मुख हो जाओगे गूंगे हो जाओगे गूंगे का गुण हो जाता संगीत से ज्यादा गूंगे का गुड़ और क्या है सदगुरु के पास क्या घटता है वह तो महासंगीत है साधारण संगीत तो सुना जाता है कानों से सदगुरु के पास जो घटता है वह तो ग्रहण किया जाता है केवल अंतरात्मा से कान भी उसे नहीं सुनते आंख भी उसे नहीं देखती हाथ उसे छू नहीं सकते उसके लिए तो केवल हृदय ही देखता है हृदय ही सुनता है हृदय ही छूता है वह तो प्रेम की अत्यंत पावन घटना है संगीत की ध्वनि वायु में जैसे मचलती या पिछले पहर रात अमृत में ढलती या कभी कभी तुम जल्दी उठाए हो अब तो लोगों ने उठना बंद कर दिया लोग देर से सोते हो देर से उठते और 24 घंटों का जो सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहर है, जब अमृत ढलता है उससे चूक जाते उस अमृत ढलने के पहर को ही हमने ब्रह्म मुहूर्त कहा था अभी जब सूरज उगा नहीं रात जाती जाती मालूम हो रही रात के आखिरी विदाई का क्षण आ गया और सूरज अभी उगा नहीं बस उगेगा वो जो मध्य का काल है वो जो संध्या है वह जो बीच का क्षण वो जो अंतराल है वह ब्रह्म मुहूर्त है उस क्षण अमृत ढलता है क्यों क्योंकि जब भी इतना बड़ा रूपांतरण होता है कि रात दिन में बदलती है तो थोड़ी सी देर को न रात रह जाती न दिन रह जाता मध्य की अवस्था आ जाती और मध्य की अवस्था संतुलन की अवस्था है सम्यक्त की अवस्था है इसलिए दो पहर प्रार्थना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है एक तो सुबह जब रात जा चुकी और दिन अभी आया नहीं और एक सांझ जब दिन जा चुका और रात अभी आई आई अभी आई नहीं ये दो क्षण प्रार्थना के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इन दो क्षणों में तुम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से सर्वाधिक मुक्त होते हो इन दो क्षणों में तुम अपने सर्वाधिक निकट होते हो इन दो क्षणों में परमात्मा तुम्हारे बहुत पास होता है अगर जरा हाथ बढ़ाओ तो हाथ में हाथ आ जाए इसलिए भारत में तो क्योंकि इस देश ने प्रार्थना पर जितने प्रयोग किए दुनिया में किसी और देश ने नहीं किए दुनिया के और देशों में और बहुत काम हुए उस संबंध में हम कुछ दावा नहीं कर सकते अपना विज्ञान है गणित है भौतिक शास्त्र है रसायन शास्त्र है इंजीनियरिंग है सारी दुनिया में बड़े काम हुए हम तो दावा सिर्फ एक कर सकते हैं कि हमने प्रार्थना का विज्ञान खो जाए चूंकि भारत में प्रार्थना पर बहुत प्रयोग किए ये बात समझ में आ गई कि 24 घंटे में दो क्षण ऐसे होते हैं जो सर्वाधिक परमात्मा के निकट ले जाते हैं इसलिए भारत में संध्या प्रार्थना का एक नाम ही हो गया लोग कहते हैं संध्या कर रहे हैं संध्या कर रहे हैं अर्थात प्रार्थना कर रहे हैं प्रार्थना और संध्या पर्यायवाची हो गए संगीत की ध्वनि वायु में जैसे मचलती या पिछले पहर रात अमृत में ढलती कुछ ऐसी ही घटना घटती है गुरु के पास सुबह सुबह की ताजी हवा सुबह सुबह की ताजी किरण सुबह सुबह की ताजी ओस सुबह का वह नहाया हुआ कुआरा रूप यो ध्यान में यौवन के थिरकता है रूप जैसे युवावस्था में सौंदर्य आकर्षित करता है ऐसा ही सत्य के खोजू को सदगुरु आकर्षित करता है जो स्वप्न की परछाई नैन में चलती और बात इतनी बारीक है कि स्वप्न की भी अगर परछाई बने तो तुलना हो सकती है स्वप्न तो स्वयं ही परछाई है परछाई की परछाई नहीं बनती लेकिन अगर स्वप्न की भी परछाई बन सके तो सदुगुरु के पास जो घटता है वो इतना बारीक है इतना नाजुक है इतना सूक्ष्म जो सोम सरोवर में हृदय हंस का स्नान जैसे चांद का सागर हो चांदनी का सागर हो या सोम का हम दूसरा अर्थ ले सकते हैं वेद में सोमरस की चर्चा है सोमरस अमृत का पर्यायवाची। वाची अगर सोमरस का ही कोई सागर हो अमृत का ही कोई सागर हो ज्यो सोम सरोवर में हृदय हंस का स्नान और हृदय हंस बन जाए और सोम के सागर में स्नान करे ऐसा ही शिष्य का स्नान हो जाता है गुरु के पास गुरु बन जाता है सोम सरोवर शिष्य बन जाता है हंस ज्यों चांदनी लहरों में बांसुरी की तान मुगधा के मृदुल अधरों पे यो साध की बात ज्यो ओस धुले फूल की पावन मुस्कान जैसे सुबह सुबह ओस में धुले हुए फूल की पावन मुस्कान है ऐसी ही कुछ अभूतपूर्व घटना सदगुरु और शिष्य के बीच घटती है किसी और को तो कानों कान पता भी नहीं चलता घटना घट गट जाती है क्रांति हो जाती है सोए जग जाते मगर दूसरों को पता भी नहीं चलता यह तो गुरु और शिष्य को ही पता चलता है कि लेन देन कब हो गया कि कब दो हृदय मिल गए और एक हो गए कि कब दो आत्माओं ने अपनी दूरी खो दी कोई तीसरा पास भी बैठा रहे दर्शक की भांति उसे कुछ भी पता ना चलेगा यह सत्य की खोज तो केवल उनकी ही है जो डूबने को तैयार है दर्शक की भांति यह खोज नहीं हो सकती इस खोज के लिए तो समर्पित होना अनिवार्य है भीखा के सूत्र राम रूप को सो लखे जो जन परम प्रवीण वे कहते हैं मैं तो उसे ही कहूंगा बुद्धिमान उसे ही कहूंगा कुशल उसे ही कहूंगा प्रवीण जो राम के रूप को देख ले बाकी सब बुद्धिमान तो बस बुद्धू हैं कहने के बुद्धिमान है गणित उन्हें आता होगा और धन कमाने की कला आती होगी और इतिहास के बड़े पंडित होंगे बड़ी शोध की होगी और भूगोल के बड़े ज्ञाता होंगे बड़ी यात्राएं की होंगी बड़े पदों पर होंगे बड़ी प्रतिष्ठा होगी यश होगा उपाधियां होंगी मगर सब व्यर्थ है क्योंकि मौत सब छीन लेगी इस तरह के लोग धोखे में जी रहे भिखर ठीक कहते हैं राम रूप को सो लखे मैं तो सिर्फ एक को ही बुद्धिमान कहता हूं वो कहते हैं जो राम के रूप को रख ले जो राम को देख ले जो राम का दर्शन कर ले जो सत्य को पहचान ले जो इस जगत में व्याप्त ब्रह्म के साथ सगाई कर ले राम रूप को सो सोलखे सोजन परम प्रवीण बस वही कुशल है वही बुद्धिमान है वही प्रज्ञावान है सोजन परम प्रवीण लोक अरुवेद बखाने और भीखा कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं मैं ही नहीं कह रहा हूं वेद भी यही कहते हैं और सदा सदा से लोगों का अनुभव भी यही है मौत जिसे छीन ले उसे कमाने में समय गमाया वो कमाई नहीं है गवाई है मौत जिसे न छीने उसने चाहे सब गमाया हो तो भी कुछ कमाया जीसस का वचन है अगर जिंदगी को बचाओगे सब गमा बैठोगे और अगर जिंदगी को गमाने की तैयारी हो तो सब कमाने का राज मैं तुम्हें दे सकता सत संगति में भाव भक्ति परमानंद जाने बस एक ही चीज बचेगी मौत के पार कि जिसने सत संगति में भाव भक्ति में डुबकी ली हो और परमानंद को जाना हो से सब खो जाएगा से सब पानी पर खींची गई लकीरें तुम बना भी ना पाओगे और मिट जाएंगी तुम्हारी यश प्रतिष्ठा की बातें तुम्हारी आकांक्षाएं सब कागज की नावें हैं चला भी नहीं पाओगे कि डूब जाएंगी रेत के महल अब गिरे तब गिरे हवा का जरा सा झोंका और सब महल मिट्टी में मिल जाएंगे सत संगति में भावभक्ति परमानंद जाने राम रूप को सोलखे जो जन परम प्रवीण सकल विषय को त्याग बहुर प्रवेश न पावे और जिसने राम के रस को पी लिया उससे सारे विषयों का त्याग हो जाता है सकल विषय को त्याग बहुर प्रवेश न पावे ऐसे व्यक्ति को फिर दोबारा लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता कोई जरूरत ही नहीं रह जाती उत्तीर्ण हो गया संसार की परीक्षा से पार हो गया संसार की कसौटी पर कस लिया गया केवल आपे आप आपु में आप छिपावे तब उसे पता चलता है कि यह भी खूब रहस्यपूर्ण खेल था अपने में ही छिपा था अपने ही द्वारा छिपा था अपने को ही खोज रहा था अपने में ही खोजना था सब अपने में सारा संसार सारा विश्व स्वयं के भीतर है लेकिन भीतर तो हम जाते नहीं हम बाहर भागे भागे फिर रहे हैं। हम तो भीतर से बचते फिरते हैं कि कहीं भीतर जाना ना हो जाए हम तो भीतर से डरते हैं जरा देर को अकेले बैठना पड़े तो मुश्किल हो जाती थोड़ी सी देर को अकेले रह जाओ कि बेचैनी होने लगती कि क्या करूं क्या ना करूं खालीपन अखरता है सदियों सदियों बुद्धिमानों ने एकांत खोजा और बुद्धिहीन समय काटते रहे लोग ताश खेल रहे हैं उनसे पूछो क्या कर रहे हो वो कहते हैं, समय काट रहे हैं कोई शतरंज खेल रहा है लकड़ी के हाथी घोड़े चला रहा है उससे पूछो क्या कर रहे हो वो कहते हैं, समय काट रहे हैं कोई रेडियो ही खोले बैठा है लोग टेलीविजन के सामने घंटों बैठे हैं तीन तीन घंटे फिल्में देख रहे हैं कुछ कामधाम नहीं है होटलों में बैठे बातचीत कर रहे हैं क्लब घरों में बैठे बकवास कर रहे हैं वही बकवास जो हजार बार कर चुके वही बातें जो वे भी कह चुके हैं और दूसरों से भी सुन चुके मगर अकेले में बैठने को कोई राजी नहीं क्या हो गया आदमी को सदियों में तो हमने उल्टा किया था हम एकांत खोजते थे घड़ी भर को समय मिल जाए तो आंख बंद करके बैठते थे अब तो कोई आंख बंद करके बैठता नहीं अब तो कोई थोड़ी देर को द्वार दरवाजे बंद करके नहीं बैठता अब तो कोई थोड़ी देर के लिए कभी जंगल नहीं जाता कि दो चार दस दिन के लिए पहाड़ चला जाए चुप वहां बैठ जाए पहाड़ भी जाता है तो ले चला ट्रांजिस्टर रेडियो साथ तो कहे के लिए जा रहे हो वहां ये ट्रांजिस्टर रेडियो तो तुम यही सुन लेते इसको पहाड़ पे सुनोगे तो फायदा क्या है पहाड़ भी जाते हैं लोग तो कैमरा लटकाए हुए चले मैं एक मित्र के साथ हिमालय गया कितनी ही सुंदर स्थिति हो कितना ही सुंदर समय हो बस वो खटखट -खट अपने कैमरे की ही करते रहे मैंने उनसे कहा कि तुम देखोगे कब इतना सुंदर सूरज उग रहा है मगर तुम अपने कैमरे में लगे हो इतनी सुंदर छटा है बादलों की के। और तुम कैमरे में लगे हो उन्होंने कहा आप फिक्र न करें घर लौट के अल्बम बना के मजे से देखेंगे तो मैंने कहा फिर यहां आने की जरूरत क्या थी अल्बम तो तैयार बाजारों में बिकते हैं हिमालय की सुंदरतम तस्वीरें बाजारों में मिलती तुम उतनी सुंदर तस्वीर ले भी ना पाओगे वो ज्यादा प्रोफेशनल ज्यादा व्यवसायिक लोगों के द्वारा ली गई तस्वीरें तुम कहे के लिए यहां परेशान हुए तस्वीरों को देखोगे और सामने सौंदर्य खड़ा है मगर लोग बस ऐसे पहाड़ पे भी जाएंगे तो वही आते पहाड़ पर गए हैं स्वच्छ वायु लेने और वहीं बैठे सिगरेट पी रहे हैं आदमी की बुद्धिहीनता की कोई सीमा अगर सिगरेट ही पीनी थी तो बंबई बेहतर वहां बिना पिए ही हवा में इतना धुआं है कि पियो सिगरेट करना पियो धूम्रपान चल रहा है तुम हिमालय किस लिए हो? थोड़ी देर पहाड़ से दोस्ती करो पहाड़ों के पास कुछ रात छिपे ये अब भी ध्यानमग्न ये पहाड़ अभी भी सभ्य नहीं हुए ये अभी भी तुम्हारे विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण नहीं हुए इन पहाड़ों को अभी भी दिल्ली जाने का पागलपन सवार नहीं हुआ है यह पहाड़ अभी भी निर्दोष है जरा इनसे दोस्ती बनाओ जरा इनके पास बैठो जरा छोड़ो दुनिया को भूलो दुनिया को थोड़े अपने में डूबो केवल आप आप से आपू छिपावे तब तुम्हें पता चलेगा कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं जिसे हम तलाशते थे वह भीतर है जिसे हम बाहर तलाशते थे वह भीतर है इसलिए बाहर मिलता नहीं था मिलता कैसे बाहर था ही नहीं संपत्तियों की संपत्ति भीतर राज्यों का राज्य भीतर तुम सम्राट हो मगर भिक्मंगे बने बैठे हो और तुम भिक्मंगे रहोगे जब तक तुम बाहर हाथ फैलाए रहोगे द्वार द्वार से कहा जाएगा आगे बढ़ो और जो तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं उनकी भी हालत तुमसे कुछ बहुत बेहतर नहीं है वो भी तुम जैसे ही भिकमंगे मैंने सुना है एक भिकमंगे ने एक मारवाड़ी के घर के सामने आवाज थी कुछ मिल जाए भिकमंगे को पता नहीं होगा कि घर मारवाड़ी का नहीं तो आवाज देते नहीं भिकमंगे मारवाड़ियों के घर के सामने आवाज देते ही नहीं भिकमंगियों के शास्त्रों में लिखा है कि मारवाड़ी से बचना अकेला मिल जाए तो भाग खड़े होना क्योंकि देना तो दूर को छीन ना ले पता नहीं होगा नया नया भिकमंगा होगा गांव के जो पुराने भिकमंगे थे वो तो कभी उस द्वार पर आवाज देते नहीं थे क्योंकि उस द्वार से कभी किसी को कुछ मिला नहीं असल में भिकमंगे पहचान लेते थे जब भी उस द्वार के सामने कोई आवाज देता था कि कोई नया भिकमंगा गांव में आ गया एक नया प्रतियोगी गांव में आ गया इस भिकमंगे ने आवाज थी कि मिल जाए कुछ तीन दिन का भूखा मारवाड़ी ने कहा कि पत्नी घर पे नहीं मगर भिकमंगा भी एक ही था रहा होगा पिछले जन्म में मारवाड़ी उसने कहा मैं पत्नी को मांग भी नहीं रहा हूं अरे रोटी मिल जाए पत्नी को मैं क्या करूंगा खुद के खाने के लाले पड़ रहे हैं और तुम पत्नी पकड़ाने चले पत्नी तुम अपनी तुम रखो मुझे तो दो रोटी मिल जाए बस काफी मगर मारवाड़ी भी कुछ ऐसे इतने आसानी से हल नहीं हो सकता उसने कहा घर में कोई भी नहीं है रोटी तुम्हें दे कौन उस भिक्मन ने भिकमंगे ने कहा तुम्हारे हाथ पैर नहीं सामने बैठे हो भले चंगे अरे जरा उठो व्यायाम भी हो जाएगा दो मारवाड़ियों में टक्कर हो गई वो एक दूसरे से कुछ हारने वाले लोग नहीं थे मारवाड़ी ने कहा चल चल आगे बढ़ घर में कुछ है ही नहीं देने को तो मेरे उठने व्यायाम करने से भी फायदा क्या है। तो उस भिकमन ने उन्हें कहा कि फिर ऐसा करो तुम भी मेरे साथ आ जाओ जब घर में कुछ है ही नहीं तो यहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो भूखे मर जाओगे दोनों मांगेंगे खाएंगे और दोनों मजा करेंगे आओ निकल आओ तुम जिनके सामने हाथ फैला रहे हो वे खुद भी भिकमगे उनके पास भी कुछ नहीं है देने को तुम किससे मांग रहे हो इस संसार में कोई भी तुम्हें कुछ दे नहीं सकता और जो तुम्हें चाहिए वो परमात्मा ने तुम्हें पहले से ही दिया हुआ है तुम्हें उसने मालिक बना के ही बेचा है तुम उस मालिक के ही अंश हो याद करो स्मरण करो उपनिषद बार बार कहते हैं स्मरण करो स्मरण करो कि तुम उस मालिक के हिस्से हो भीखा सबते छोट हो चरण लवलीन और अगर चाहते हो कि दुनिया के सम्राट से तुम्हारा मिलना हो जाए और तुम भी सम्राट हो जाओ मालिकों के मालिक से मिलना हो जाए और तुम भी मालिक हो जाओ तो कला छोटी है भीखा सप्तें छोट हुई बिल्कुल छोटे हो जाओ ना कुछ हो जाओ शून्यवत हो जाओ रहे चरण लवलीन और प्रभु के चरणों के अतिरिक्त तुम्हारे मन में कोई और आकांक्षा अपेक्षा अभीसा बचे राम रूप को जो लक है सोजन परम प्रवीण और ऐसा जो बिल्कुल छोटा हो जाता है ऐसा जो ना कुछ हो जाता है शून्यवत उसको ही उपलब्धि होती परमात्मा के चरणों की और भीका कहते बस मैं तो उसी को बुद्धिमान कहता किसी और को नहीं खुदा जाने तेरे रिंदों पे क्या गुजरी की महफिल में न साजो मीना है साकी न से जाम है साकी आज तो हालत बड़ी बुरी हो गई न मालूम क्या हुआ परमात्मा के दीवानों पे क्या गुजरी मधुशाला खाली पड़ी है सराइया खाली पड़ी हैं प्यालियां खाली पड़ी हैं अब मधु के दौर नहीं चलते रंग है न रस है न आदमी उदास है खुदा जाने तेरे रिंदों पे क्या गुजरी की महफिल में न साजो मीना है साकी न रक्स जाम है साकी सब नृत्य बंद हो गया सब गीत बंद हो गया हे परमात्मा तेरे पियकड़ों पे क्या गुजरी ये हुआ क्या खुदा जाने तेरे रिंदों पे क्या गुजरी की महफिल में न मीना है साकी से जाम है साकी जुनू में औ खिरद में दर हकीकत फर्क इतना है ये जेरदार है साकी वो जेर दाम है साकी अभी तो चंद कतरे ही मिले हैं तस्ना को मगर पीरे मुगा की बजूम में कोहराम है साकी सूए मंजिल बढ़ा जाता हूं मैखाना बा मैखाना मजाके जुस्तु तस्ना लबी का नाम है साकी निजाम स नकामी अब ज्यादा चल नहीं सकता कि जो मैखाना पखर है उसी का जाम है साकी अभी सूदो जिया का कुछ न कुछ एहसास बाकी है जुनून के हाथ में अब तक खिरत का जाम है साकी कभी दो चार कतरे भी सलीके से न पी पाए वो खाम है साकी वो नंगे जाम है साकी कभी दो घूट भी नहीं पी पाए जिंदगी में जीवन के रस की प्याली खाली ही रह गई ओठ प्यासे ही रह गए क्या हो गया आदमी को आदमी पीने की कला ही भूल गया आदमी जीने की कला ही भूल गया आदमी अपने से परिचित होने का विज्ञान भूल गया है मन क्रम वचन विचारिके राम भजे सोधन्य सीखो फिर से वह कला फिर से सीखने होंगे पाठ भूले पाठ मन क्रम वचन विचारिके राम भजे सुधन मन से कर्म से वचन से होश पूर्वक जो राम को भजता है वह धन्य हो जाता है ख्याल रखना राम को भजने वाले बहुत हैं राम चदरिया ओढ़े हुए लोग बहुत हैं काशी में मिल जाएंगे हरिद्वार में मिल जाएंगे भजी रहे हैं राम राम मगर बस तोतों जैसा रट रहे हैं उसका कोई भी मूल्य नहीं दो कौड़ी मूल्य नहीं क्योंकि ना तो उनके मन में राम है ना उनके कर्म में राम है ना उनके वचन में राम है उनके होश में राम है यंत्र कोई माला फेर रहा है लोग दुकानों पे बैठे माला फेरते रहते दुकान भी चलाते रहते माला भी फेरते रहते थैलियां बना नहीं लोगों ने थैलियों में माला छिपाए हुए और चला रहे ये मालाएं काम नहीं आएंगी ये राम राम जपना काम नहीं आएगा हृदय से उठना चाहिए भाव ये जवानों पे अटके रह जाते हैं शब्द इससे गहरे नहीं जाते ना तो रोटी रोटी जपने से भूख मिटती है और ना पानी पानी जपने से प्यास मिटती है तो राम राम जपने से क्या होगा राम राम जपने से सिर्फ तुम सिर्फ अपनी विक्षिप्तता प्रकट कर रहे हो और कुछ भी नहीं यह बात जपने की नहीं है यह बात तो हृदय में उतारने की भाव की है तुम्हारे हृदय में राम का आवास हो फिर तुम राम जपो कि न जपो चलेगा राम भजे सो धन्य, धन्य वपु मंगलकारी जो राम को जप ले हृदयपूर्वक आत्मापूर्वक वह धन्य है वह धन्य है इतना ही नहीं उसका शरीर भी धन्य है क्योंकि जिस देह में राम से भरा हृदय हो वह देह मंदिर हो गई वह देह साधारण देह न रही तीर्थ हो गई ऐसे पैर जहां पड़ेंगे वहां तीर्थ बनेंगे ऐसा व्यक्ति जहां उठेगा बैठेगा वहां तीर्थ बनेंगे ऐसे ही तो मक्का बना ऐसे ही तो काशी बनी ऐसे ही तो गिरनार बनी आखिर तीर्थ बने कैसे किसी के भीतर ऐसा राम प्रकट हुआ किसी के भाव में ऐसा राम सघन हुआ कि उसके आसपास पास की मिट्टी भी पवित्र हो गई राम चरण अनुराग परम पद को अधिकारी और जिसे पाना हो परम पद उसका अधिकार सिर्फ इतना ही चाहिए कि राम के चरणों में झुकने की कला झुकने की कला आदमी भूल गया झुकना हम जानते ही नहीं हम कभी कभी जाके मंदिर में सिर झुका लेते हैं मगर अहंकार तो खड़ा ही रहता है तुमने कभी देखा तुम मंदिर में जाके नमस्कार कर रहे हो सिर झुका रहे हो अगर मंदिर में भीड़ भाड़ हो और ज्यादा लोग हो तो तुम बड़ी कुशलता से सिर झुकाते हो बड़े ढंग से बड़े लहजे से बड़ी लज्जत से क्योंकि चार लोग देख रहे हैं गांव में खबर हो जाएगी कि है ये आदमी धार्मिक और कोई ना हो मंदिर में तो पटका सिर और भागे एक काम था निपटा दिया तलस्तान ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मैं एक दिन सुबह सुबह चर्च गया गांव का जो सबसे बड़ा धनपति था वो मंदिर में चर्च में परमात्मा से प्रार्थना कर रहा था अभी अंधेरा था तो ताल को वो देख नहीं पाया और जैसा ईसाइयों की प्रार्थना में पश्चाताप करना होता है और कन्फेशन और अपने पापों का उद्घाटन तो वो अपने पापों का उद्घाटन कर रहा था वो परमात्मा से कह रहा था मैं बड़ा पापी हूं मुझसे बुरा आदमी संसार में दूसरा नहीं धन भी मैंने छीना है गरीबों का पढ़ाई स्त्रियों पर भी मेरी नजर बुरी रही तरह तरह की बात कह रहा था जो भी कहनी चाहिए तालस्ताए सुनते रहे उन्हें तो भरोसे ही नहीं आया क्योंकि इस आदमी की बड़ी प्रतिष्ठा थी ये तो गांव में साधु समझा जाता था तभी धीरे धीरे सुबह होने लगी रोशनी थोड़ी हुई उस आदमी ने लौटकर देखा तालस्ता को देखा तो वो तालस्ता के पास आया उसने कहा कि ख्याल रखना यह बातें बाहर ना जा पाए किसी को इन बातों का पता ना चले नहीं तो अदालत में मानहानि का मुकदमा चलाऊंगा तो तालिस्तान ने कहा लेकिन तुम ही तो कह रहे थे उसने कहा मैं ही कह रहा था लेकिन तुमसे नहीं कह रहा था परमात्मा से कह रहा था और जनता से नहीं कह रहा था दुनिया में कोई बदनामी करवानी मैं तुम्हें जताया देता हूं अगर इसमें से एक भी बात कहीं बाहर गई तो तुम ही जिम्मेवार रहो क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त यहां कोई और नहीं है तालस्ता ने कहा यह कैसी प्रार्थना अगर तुम सच ही अपने पापों का पश्चाताप कर रहे हो तो जान जानने तो सबको पहचान पहचानने तो सबको मगर उससे अहंकार को चोट लगेगी वो नहीं हो सकता परमात्मा को बताने से तो अहंकार को मजा आ रहा है चोट नहीं लग रही मनोवैज्ञानिक कहते हैं और मैं उनसे राजी हूं कि जिन लोगों ने अपनी आत्मकथाओं में पापों का उल्लेख किया है वो बढ़ा चढ़ा के किया है क्योंकि जब बता ही रहे हैं तो आदमी के साथ यही तो बड़ी खूबी जब पाप ही बता रहे हैं तो फिर बढ़ा चढ़ा के बताना ठीक है अति सयोग थी मनुष्य की आत्मा में एक है अगस्तीन ने अपने संस्मरण लिखे उनमें ऐसा लगता है कि बहुत बढ़ा चढ़ा के बात कही गई इतने पाप एक आदमी कर सके ये भी संभव नहीं महात्मा गांधी ने भी अपनी आत्मकथा में जो बातें लिखी हैं उनमें अति सयोगती वो सच नहीं है सब सच नहीं बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा पाप को भी बढ़ा चढ़ा के कहने का एक मजा है क्या मजा है कि मैं कोई छोटा पापी नहीं हूं कि मैं हर कोई आम पापी नहीं हूं कि तुम जैसा हर किसी का साधारण पापी असाधारण पापी हूं और फिर जब पाप को खूब बढ़ा चढ़ा के बताओ तो उसकी पृष्ठभूमि में तुम्हारा महात्मापन भी बड़ा हो जाता है स्वभाव जिसने इतने बड़े पाप किए और फिर महात्मा हो गया सब पाप छोड़ दिए उसकी महिमा भी ज्यादा है जिनने कुछ पाप किए ही नहीं थे अब तुम यही समझो कि तुमने दो पैसे की चोरी की थी और घूमने लगे चिल्लाने लगे कि मैंने दो पैसे की चोरी की थी अब मैंने चोरी करने का त्याग कर दिया लोग कहेंगे बकवास बंद करो चोरी भी कोई बड़ी नहीं थी तो त्यागी कैसे बड़ा हो सकता है लेकिन तुम कहो कि मैंने दो करोड़ की चोरी की थी और त्याग कर दिया तो बात में कोई दम मालूम पड़ती तो जिसने दो पैसे चुराए हैं वो भी दो करोड़ की चोरी की बात करेगा अति संयोग थी आदमी पाप की भी कर सकता है अगर अहंकार को तृप्ति मिलती हो और अगर पाप के कारण महात्मापन बड़ा होता हो तब तो फिर कहना ही क्या एक महिला हर रविवार को जाती थी अपने पादरी के पास अपने पापों की स्वीकृति के लिए पादरी जरा परेशान था क्योंकि पाप उसने एक ही किया था एक आदमी को एक दफे प्रेम किया था और वही पाप वो कम से कम सात दफे आके कन्फेस कर चुकी थी जब आठवीं दफे आई तो पादरी ने मैं कहा कि भाई कब तक तेरा वही पाप मैं बार बार सुनूं और तुझे तो क्षमा करवाऊं तेरी क्षमा हो चुकी एक ही बार किया है पाप अब कितनी बार उसकी तू क्षमा मांग लेकिन उस स्त्री ने कहा उस पाप की बात ही करने में बड़ा मजा आता और बार बार क्षमा पाने में भी बड़ा मजा आता बड़ा रस आता आदमी पाप की अभिव्यक्ति में भी रस ले सकता है शायद तालस्तान जिस धनपति को सुना वो भी बढ़ा चढ़ा के कह रहा हो जब परमात्मा से ही कह रहे हैं तो फिर क्या कमी करनी दिल खोल के ही कह दिया हो खूब बढ़ा चढ़ा के कह दिया हो अगर पापों का प्राश्चित करना ही महात्मापन है तो फिर बड़े ही बड़े पापों का प्राश्चित करना ठीक है छोटे मोटे पाप का क्या हिसाब छोटे मोटे पापियों की वहां भी कोई गिनती नहीं होगी ख्याल रखना जब कयामत के दिन निर्णय का दिन आएगा तो तुम जरा सोचोगे तो कहां खड़े हो क्यू में सारी दुनिया के लोग इकट्ठे होंगे एक यहूदी अपने रबाई से पूछ रहा था कि मैं ये जानना चाहता हूं कि एक ही दिन में निर्णय हो जाएगा कह, कहा तो यही जाता कि एक दिन कयामत का उस दिन सबका निर्णय हो जाएगा वो यहूदी जरा बेचैन था सिर खुजलाने लगा उसने कहा कि मैं फिर से पूछता हूं आपसे कि जितने लोग आज तक पैदा हुए दुनिया में और जितने लोग आगे पैदा होंगे और जितने अभी हैं ये सब लोग रहेंगे और एक ही दिन में फैसला हो जाएगा राबाई ने कहा कि हां भाई तो उस आदमी ने कहा एक बार और पूछना स्त्रियां भी रहेंगी तो उसने कहा तू बार बार वही बात क्यों पूछता पुरुष भी रहेंगे स्त्रियां भी रहेंगी तो उसने कहा फिर मुझे फिक्री छोड़ देना चाहिए इतना शोरगोल मचने वाला है कि हम गरीबों की तो पूछी कहां होगी हम तो कहीं क्यू में पीछे खड़े रह जाएंगे हमारा नंबर भी नहीं लगने वाला है तुम भी जरा सोचना कोई तमाकू खा रहा है सोच रहा हमारा नंबर लगेगा तुम पागल हो गए तमाकू खा के नंबर लगवा लोगे कोई हुक्का गुड़गुड़ा लेता वो कहता हमारा नंबर लगेगा वहां हिटलरों की चंगीस खान आदिर शाह माओसे तुंग स्टेलिन इन लोगों की पूंछ होगी इनकी भी बड़ी भीड़ होगी साधारण आदमी की क्या विसात तो अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए आदमी पापों को भी बढ़ा चढ़ा के बोल सकता है लोग बोलते और फिर उनकी पृष्ठभूमि में महात्मापन भी बड़ा हो जाता है छोटा करो अपने को अपने पाप भी बड़े नहीं हैं, अपने पुण्य भी बड़े नहीं अपना होना ही बड़ा नहीं अपना होना ही नहीं राम चरण अनुराग परम पद को अधिकारी ऐसे जो झुक जाएगा उसके चरणों में वह परम पद का अधिकारी हो जाता है लेकिन एक बात तुम्हें याद दिला दूं परम पद के अधिकारी होने के लिए मत झुकना नहीं तो फिर भूल हो जाएगी यही जटिलताएं हैं धर्म के मार्ग पर तीर्थ यात्रा के यही उलझाव हैं पढ़ा वचन रामचरण अनुराग परमपत को अधिकारी दिलने का यार ये बात जस्ती परम पथ के अधिकारी तो होना तब ठीक है चलो परमपत के अधिकारी होना है ये भी कर लेंगे चरणों में भी झुक लेंगे चलो एक बार चरणों में भी झुक लें अगर खुशामदी करने से होना है अगर स्तुति करने से होना है चलो ये भी कर लें मगर होना है परम पद का अधिकारी अगर परम पद का अधिकारी होने की वासना है तो तुम झुकोगे कैसे यह अहंकार झुकने ही नहीं देगा नहीं तो इस वचन का अर्थ दूसरा है तुम ऐसा अर्थ मत लेना परम पद का अधिकार तुम्हारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए लक्ष्य तो है झुकना लक्ष्य तो है झुकना अपने आप में आनंद तो है झुकने में फिर यह उसका परिणाम इसकी न चिंता है न इसकी अपेक्षा झुक के ऐसा देखना मत फिर कान के आंख के कोर से कि अभी तक परमपद नहीं मिला जरा आंख खोल के देखना अभी तक मिला कि नहीं मिला ऐसी भूल करोगे तो और ऐसी भूल की जाती रही की जा रही मेरे पास लोग आते वो कहते हैं ध्यान नहीं लगता मैं उनसे कहता हूं ध्यान लगेगा लेकिन अपेक्षा छोड़ दो कोई भी भीतर अपेक्षा मत रखो कि शांति मिलनी चाहिए स्वास्थ्य मिलना चाहिए आनंद मिलना चाहिए सब अपेक्षा छोड़ दो ध्यान को ध्यान की मस्ती के लिए करो तो वो कहते हैं फिर मिलेगा फिर पक्का है चूक गए नई बात समझ में उनके आई ध्यान ध्यान का ही लक्ष्य प्रेम प्रेम का ही लक्ष्य प्रार्थना प्रार्थना का ही लक्ष्य हां परिणाम में बहुत फूल खिलते हैं बहुत सुगंध लुटती बहुत दिए जलते हैं मगर वो परिणाम वे तुम्हारी आकांक्षा के हिस्से नहीं होने चाहिए काम क्रोध मत लोभ मोह की लहर ना आवे ध्यान रखना झुको तो उस झुकने में काम क्रोध मद लोभ मोह की लहर ना आवे अगर जरा सी लहर भी आ गई उस झुकने में तो झुकना व्यर्थ हो गया अगर तुमने मांगा कि स्वर्ग मिल जाए कहीं दिल में कोने में छिपी एक आवाज रही कि हे प्रभु इस संसार में तो बहुत कष्ट पाए अब बैकुंठ बुला ले कि यहां तो बहुत तकलीफ उठाई यहां लुच्चे लफंगे तो पदों पे बैठे सीधे साधों की कोई पूछ नहीं यहां सच्चरित्रों का तो कोई सम्मान नहीं दुष्चरित्र राजनेता हो गए अब तो बैकुंठ बुला ले तो दिल में ये इच्छा है कि वहां तो सच्चरित्रों की पूछ होगी वहां तो सीधे साधों की पूछ होगी वहां तो सीधे साधे सिंहासन पे बैठेंगे और यहां जिनकी प्रतिष्ठा है वहां मुश्किल में पड़ेंगे वहां उनको काम इत्यादि मिलेंगे ऐसे कि झाड़ू बुआरी लगाओ शुद्ध इत्यादि के काम करो और हम बैठेंगे ब्राह्मण होकर द्विज होकर अगर ऐसी आकांक्षा कहीं जरा सी भी छिपी है, तो चूक हो जाएगी स्वर्ग में अप्सराएं मिल जाएं और बहिस्त में शराब के झरने मिल जाएं और कल्प वृक्ष मिले और उनके नीचे बैठे और जो जो इच्छाएं सब पूरी हो जाएं जो यहां नहीं पूरी हुई जो यहां पूरा करना चाहते थे लेकिन नहीं हो सकी क्योंकि दूसरे लोग ज्यादा दुष्ट और ज्यादा गला घोंट प्रतियोगिता करने में समर्थ छीना झपटी बड़ी यहां तो कुछ नहीं हो पाया वहां देख लेंगे अगर ऐसी कहीं जरा सी भी लहर लहर शब्द पर ध्यान देना काम क्रोध मद लोभ मोह की लहर ना आवे झुकने में लहर भी आ गई तो सब व्यर्थ हो गया झुकना व्यर्थ हो गया तुम झुके ही नहीं परमात्म चैतन्य रूप में दृष्टि समावे झुको ऐसे कि एक लहर ना उठे वासना की और परमात्म चैतन्य रूप में दृष्टि समावे बस एक ही दृष्टि रह जाए परमात्मा के तरफ लगी हुई और कोई मांग नहीं और कोई शर्त नहीं सारी दृष्टि उसी में लीन हो जाए जैसे सरिताएं सागर में डूब जाती हैं और एक हो जाती ऐसे तुम्हारी सारी दृष्टि उसी में लीन हो जाए उसी एक में समाहित हो जाए व्यापक पूरन ब्रह्मे भीखा रहनी अनंत जिसने ऐसा कर लिया कि जिसकी आंख परमात्मा में डूब गई जिसका देखना परमात्मा में डूब गया और कोई वासना ना रही और कोई लहर ना रही उसने जाना है कि परमात्मा सब तरफ व्याप्त है व्यापक पूर्ण ब्रह्म है भीखा रहनी अनंत और तब फिर परमात्मा को याद भी नहीं करना होता क्योंकि हमारे भीतर भी वही है सबके भीतर वही है अन्य हम उससे अन्य नहीं हम उसके साथ एक है फिर तो उठना बैठना प्रार्थना है खाना पीना पूजा है चलना फिरना अर्चना है जीना साधना है श्वास का भीतर आना बाहर जाना पर्याप्त है भीखा रहनी अन्य मन क्रम वचन के राम भजे सुधन्य धनी सो भाग जो हरी भजे तासम तुले न कोई और धन्य भागी हैं वे जिन्होंने इस तरह हरि को भजा और पाया क्योंकि फिर उनसे किसी की तुलना नहीं हो सकती वे अतुलनी वे अद्वतीय तासम तुले न कोई होए निज हरि को दासा जो परमात्मा का सेवक हो गया है दास हो गया जिसने अपने को पूरा का पूरा चरणों में लुटा दिया है उसके साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती कितना ही धन हो तुम्हारे पास तुम निर्धन हो उस आदमी के समक्ष और कितना ही बड़ा पद हो तुम्हारे पास तुम पदहीन हो उस आदमी के समक्ष बुद्ध का एक गांव में आगमन हुआ उस गांव के सम्राट को उसके बूढ़े वजीर ने कहा बुद्ध आ रहे हैं भगवान आ रहे हैं तथागत का आगमन हो रहा है आप स्वागत को चलें। नगर के द्वार पर आपकी मौजूदगी जरूरी वो सम्राट जरा है ढंग का, का आदमी था उसने कहा मैं उस भिक्मंगे के स्वागत को क्यों जाऊं मेरे पास क्या कमी उसके पास ऐसा क्या है उसे आना होगा मिलने तो खुद आ जाएगा उस बूढ़े वजीर की आंखों से आंसू टप टप गिरे सम्राट तो बहुत हैरान हुआ उसने वजीर को कभी रोते नहीं देखा था उसने पूछा तुम क्यों रोते हो उसने कहा मैं इसलिए रोता हूं कि आज आपकी सेवा से मैं मुक्त हो रहा हूं मेरा त्यागपत्र स्वीकार कर ले। वह लेर तो कीमती था उसके बिना तो राज्य को संभालना भी मुश्किल था वह सम्राट तो शराब पीने में और वैश्याओं को नचाने में ही समय बिताता था सारा काम तो वजीर करता था उसकी बुद्धिमत्ता ही थी कि इस राज्य बड़ा था सुसंगठित था सुव्यवस्थित था उसका छोड़ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा उसने कहा कि नहीं नहीं क्या इतनी सी बात से त्यागपत्र लेकिन मेरी बात में गलती तो नहीं है सम्राट ने फिर भी कहा उस बूढ़े वजीर ने कहा गलती बहुत है त्यागपत्र दे के गलती बताने वाला हूं क्योंकि जब तक त्यागपत्र नहीं दिया आपका नौकर हूं आपकी गलती कैसे बताऊं पहले त्यागपत्र फिर आपकी गलती बता दूंगा सम्राट का गलती तुम पहले बताओ मैं नाराज नहीं होगा मैं पहले क्षमा कर देता हूं मेरी गलती क्या है उस बूढ़े बजीर ने कहा तुम्हारी गलती यह है कि तुम्हारे पास जो है वह बुद्ध के पास भी था उसको वो लात मारा है तुम अभी लात नहीं मार सके और बुद्ध के पास जो है वो पाने में तुम्हें अभी कई जन्म लग जाएंगे पाना तो दूर बुद्ध के पास जो है अभी उसे तुम देखने की भी क्षमता नहीं रखते हो तुम्हारे पास आंख भी नहीं है जो देख सके कि बुद्ध के पास क्या है इसलिए तुम समझ रहे हो कि बुद्ध भिखारी मैं तुमसे कहता हूं तुम भिखारी हो और बुद्ध सम्राट है या तो चलो मेरे साथ बुद्ध के स्वागत उनके चरणों में सिर रखो या मेरा त्यागपत्र स्वीकार करो क्योंकि मैं ऐसे आदमी के नीचे काम नहीं कर सकता जो इतना अंधा है इस वजीर की बात मूल्यवान है धन कितना ही हो तो भी जिसके पास राम धन है उसके सामने तुम गरीब हो और पद कितना ही तुम्हारा हो लेकिन जिसको राम पद मिल गया उसके सामने तुम्हारी क्या हैसियत है, है। तासम तुले कोई हो निज हरि को दासा लेकिन इसमें शब्द बड़ा कीमती है हो निज हरि को दासा जो स्वयं स्वेच्छा से हरि का दास हो गया है किसी के दबाव से नहीं नहीं तो अक्सर ऐसा हो जाता है मां बाप अपने बच्चों को ले आते मेरे पास वो बच्चा झुकी नहीं रहा मां उसका सिर झुका रही चरणों में दबा रही है उसको मैं कहता हूं कि तू क्या कर रही वो बच्चे को झुकना नहीं है तेरे झुकाने से कुछ सार भी नहीं है और इस तरह जबरदस्ती झुका झुका के तू उसकी आदत खराब कर देगी उसको भी झुकने की आदत पड़ जाएगी वह फिर झुकता रहेगा जिंदगी भर झूठा मंदिरों में लोग ले जाते हैं बच्चों को पकड़ के गर्दन झुका देते इसी तरह तुम्हारी गर्दन पकड़ के तुम्हें झुकाया गया है तुम मंदिरों में स्वेच्छा से झुक रहे हो या तुम सिर्फ भूल गए कि बचपन में झुकाया गया था और झुकने की आदत हो गई यह गुलामी है इसलिए हिंदू हिंदू मंदिर में झुकता है जैन मंदिर में नहीं झुकता क्योंकि जैन मंदिर में उसे कभी झुकाया नहीं गया उसका अभ्यास नहीं करवाया गया जैन जैन मंदिर में झुकता है हिंदू मंदिर में नहीं झुकता औरों की तो बात छोड़ दो जैनों के दो संप्रदाय स्वेतांबर और दिगंबर श्वेतांबर जैन स्वेतांबर जैन मंदिर में झुकता है वो दिगंबर जैन मंदिर में नहीं झुकता हालांकि वहां भी महावीर की प्रतिमा है दोनों के मंदिर में महावीर की प्रतिमा लेकिन थोड़ा सा फर्क अपनी प्रतिमाओं में कर लिया करना ही पड़ा जब अलग अलग दुकान करनी हो तो थोड़े मार के बदलने पड़ते थोड़ा नाम बदलने पड़ते दिगंबर की जो मूर्ति है उसकी आंखें बंद है श्वेताबर की जो मूर्ति है उसकी आंखें खुली अध इतना सा फर्क है मार के का फर्क मैं एक यात्रा पर था एक महिला मेरे साथ ही यात्रा पर थी जैन महिला उसने कसम खा रखी थी जब तक वो मंदिर में जाके पूजा ना कर ले तब तक भोजन ना करे एक दिन ऐसा हुआ कि गांव में कोई जैन मंदिर नहीं था तो पूजा नहीं हो सकी तो मैंने कहा तू किसी भी मंदिर में पूजा कर ले तुझे पूजा ही करनी है ना उसने कहा किसी मंदिर में कैसे कर लू कुदेव की पूजा करूं गणेश जी की पूजा करूं कि शिवजी की पूजा करूं कृष्ण का मंदिर इनकी पूजा करूं मेरे शास्त्र में लिखा कृष्ण नरक में पड़े और गणेश जी को देख के मुझे सिर्फ हंसी आती पूजा का भाव पैदा नहीं होता और शिवजी, ये गांजा भांग अफीम बम भोले इनकी पूजा करूं ये हिप्पियों के हिप्पी इनकी पूजा करूं भूखी रह जाऊंगी मगर पूजा नहीं हो सकती वो भूखी ही रही दिन भर मैं भी परेशान था वो भूखी बैठी थी भूखी बैठी थी, थी तो थी तो क्रुद्ध थी तो नाराज दूसरे गांव हम गए तो मैंने पहले ही पता लगाया कि जैन मंदिर है तो उन्होंने कहा जैन मंदिर है तो मैं निश्चिंत हुआ मैंने उसे कहा आज बेफिक्री से स्नान करके तू पूजा करा अल्लाह लौटा वो लौट के बड़ी नाराज आई और उसने कहा कि वो स्वतंबर जैन मंदिर मैं दिगंबर हूं तो मैंने उससे पूछा फर्क क्या है मैं तो महावीर की आंख बंद की हुई मूर्ति की पूजा करती हूं ध्यानस्थ और वहां तो आधी खुली आंख मैंने कहा तू इतना तो सोच कभी कभी महावीर आंख भी खोलते होंगे कि नहीं आंख बंद ही रखते थे महावीर तो दोनों काम करते होंगे कभी आंख खोलते होंगे कभी बंद करते होंगे कभी आधी भी खोलते होंगे कभी पूरी भी खोलते होंगे कि जिंदगी भर आंख बंद ही रखी उन्होंने चलते फिरते कैसे थे उसने कहा वो कुछ भी हो लेकिन मैं तो दिगंबर मूर्ति की ही पूजा करूंगी जिन मंदिरों में तुम्हें झुकाया गया जबरदस्ती वो तुम्हारी आतते हो गए ये कोई झुकना नहीं ये कोई असली झुकना नहीं इसलिए भीखा ठीक कहते हैं हो निज हरि को दासा अपने से झुको न संस्कारों से न समाज से न मां बाप के कारण न शिक्षा के कारण न किसी भय से न किसी लोभ से अपने बोध से झुको झुकने के मजे से झुको फिर क्या फिक्र? फिर मस्जिद में भी झुक सकते हो गुरुद्वारे में भी झुक सकते हो मंदिर में भी झुक सकते हो क्या लेना देना फिर मंदिर ना भी हो तो वृक्षों के पास झुक सकते हो आकाश के नीचे झुक सकते हो पृथ्वी पर झुक सकते हो कहीं भी झुक सकते हो झुकने वाले को क्या अड़चन जो कहता है हम झुकने में शर्त है हमारी हम यहीं झुकेंगे वो झुकना नहीं चाहता उसने झुकने पे भी अर्थ जोड़ दिया है उसने झुकने में भी शर्त लगा दी उसने झुकने में भी अहंकार को नियोजित कर दिया है रहे चरण लौलीन राम को सेवक खासा जो उसके चरणों में ही लीन रहता है डूबा रहता है जिसे उसके चरण सब जगह दिखाई पड़ते हैं सबके चरणों में उसके चरण दिखाई पड़ते सेवक सेवकाई लह भाव भक्ति परवान एक ही प्रमाण है तुम्हारे भाव का तुम्हारी भक्ति का कि तुम इस परमात्मा से भरे जगत की सेवा में तल्लीन हो जाओ तुम अगर एक वृक्ष को भी पानी डाल रहे हो तो इसी तरह डालना कि राम के ही चरण पखार रहे हो तुम अगर एक कुत्ते को भी रोटी खिला रहे हो तो इसी तरह खिलाना कि राम को ही रोटी खिला रहे हो तुम अपने बच्चे में भी राम को देखना अपने पति में भी अपनी पत्नी में भी तुम धीरे धीरे इस भाव को विस्तीर्ण करते जाना कि सारे चरण उसके सारे हृदय उसके वही है और कुछ भी नहीं उसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं सेवा को फल योग है भक्त वश्य भगवान और जो ऐसी सेवा करने में समर्थ हो जाएगा उसका फल योग है परमात्मा से मिलन है उसका फल है सुहागरात उसका फल है परमात्मा से सगाई उसका फल है परमात्मा से एक हो जाना और जो इस तरह परमात्मा से एक हो गया परमात्मा उसके वश में उसके इशारे पर उसके इशारे पर चलेगा ऐसा नहीं कि भक्त उसे इशारे पर चलवाता है कि भक्तों से इशारे पर चलवाना चाहता है लेकिन वो भक्त के इशारे पर चलेगा मैंने सुना है पुरानी कथा है कृष्ण भोजन करने बैठे आधा ही भोजन किया है एक कौर मुंह तक ले जाते थे कि थाली में पटक के भागे दरवाजे की तरफ तो रुकमणी ने पूछा कहां जाते हैं? मगर जवाब भी ना दिया फिर दरवाजे पर ठिटक गए एक क्षण उदास खड़े रहे फिर लौट आए गए तो बड़ी तेजी से थे लौटे बहुत आहिस्ता वापस थाली पर बैठ गए छोड़ गए थे जिस कौर को उसे फिर उठा लिया रुक्मणी ने पूछा आप तो कहो भाग के कहां गए थे फिर दरवाजे से लौट क्यों आए तो कृष्ण ने कहा मेरा एक भक्त एक रास्ते से गुजर रहा है लोगों से पत्थर मार रहे हैं लेकिन जो उसे पत्थर मार रहा है वो उसमें भी मुझे ही देख रहा है खून बहरा है उसके सिर से लहूलुहान हो गया लेकिन मस्त है मस्ती में वो हरे कृष्ण हरे राम के ही धुन लगाए हुए तो मुझे भागना पड़ा उसकी रक्षा की जरूरत है रुक्मणी ने कहा ये मेरी समझ में आया फिर लौट क्यों आए कृष्ण का लौटना पड़ा क्योंकि जब तक मैं दरवाजे पे पहुंचा तब तक उसने खुद ही पत्थर उठा लिया और उसने कहा कि ऐसी तैसी तुम्हारी वो भूल भाल गया मुझे तो अब तो वो खुद ही पत्थर का जवाब पत्थर से दे रहा लोगों को भगाए दे रहा खुद ही अब तो उसने अपना जीवन अपने हाथ में ले लिया अब मेरी कोई जरूरत ना रही अब तो उसका अहंकार वापिस लौट आया बारीक है मामला जरा में अहंकार वापस लौट सकता है जाते जाते लौट सकता है लगता हो कि दूर निकल गया फिर भी लौट सकता है सेवा को फल जोग है भक्त वश्य भगवान केवल पूरन ब्रह्म है, भीखा एक न दोई, भीखा कहते हैं केवल एक परमात्मा है न तो कोई दूसरा है न कोई दूसरा हो सकता है और चूंकि दूसरा भी नहीं है इसलिए एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं भीखा एक न दोई जब दूसरा नहीं है तो एक भी कैसे कहें एक कहने से दो की शुरुआत होती एक कहो तो फिर संख्या की यात्रा शुरू हो गई बस भगवान है न तो एक कह सकते हैं न दो इसलिए भारत ने एक नया शब्द खोजा अद्वैत अद्वैत का मतलब समझे अद्वैत का मतलब यह नहीं कि एक है अद्वैत का मतलब इतना कि दो नहीं इतने ही कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कि दो नहीं एक कहने में भूल हो जाएगी एक कहने में दो की गिनती समाविष्ट हो जाती एक में कोई अर्थ ही ना होगा अगर दो ना हो इसलिए दो नहीं है इतना ही कह सकते हैं पर भीखा और भी मीठी बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं भीखा एक न दो न तो एक है न दो है बस है गिनती में नहीं आता गिनती में नहीं आ सकता गणना के पार है विचारातीत धन्य सोभाग जो हरी भजो तासम तुल्य न कोई ऐसे परमात्मा को जो ना एक है ना दो जिसने जान लिया वह धन्य भागी बड़ भागी उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती सम्राट उसके सामने भिखारी हैं धनी उसके सामने दरिद्र दरिद्रे उसे मिल गया राज्यों का राज्य पदों का पद उसने पा लिया परमात्मा को तो पा लिया सब अब पाने को कुछ भी शेष नहीं रहा परमात्मा को पाते ही सब पा लिया जाता है जिन्होंने परमात्मा को नहीं पाया उन्होंने कुछ भी नहीं पाया और जिन्होंने परमात्मा को पाया उन्होंने सब पा लिया है गुरु प्रताप साध की संगति आज इतना है